बढ़िया प्रसंग है यही रह जाएंगे आगे जाएं। कृष्ण कृष्ण आगत माकरण विदर्भपुर वासी इसमें बाहर से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है जरूर जान कोई जरूरत इतनी बढ़िया कथा है, है? है? कृष्णम आगत मिदेपुर वासन विदेपुर के रहने वाले जो हैं जब उन्होंने कृष्ण को आया सुना अब तो महाराज जी सब दौड़े और भगए और फिर आए और फिर भगाए हम आगत्य और देखे क्या कि आख आठ से देखे हो है, और क्या कर रहे आंखों से देखें और महाराज जी पिए आंखों से पिए आंखों से आंखों से पिए महाराज जी हाँ आप कह दो बुढ़ा है भूल से कह रहा है पिया तो मुंह से जाता है अरे आंखों से देखे और पिए क्या पिए भगवान का रूपा सो पिए भगवान का सौंदर्य पिए आंखों से आगत्य नेत्राजलि भी पपुस्तन मुख पंकज है अब बहुत बहुत, बहुत बातें हैं इनकी कहा कहूंगा भैया आपसे इतने सुन कि सब कहते है क्या है कि अगर हमने कोई सुंदर काम किया हो ओ, ये ये बिदर्भपुर के रहने वाले ये कुंदनपुर के रहने वाले अगर हमने कोई सुंदर काम जीवन में किया है हे परमात्मन अगर हमारे किसी कार्य से आप प्रसन्न है हमारे जन्म जन्म का पुण्य आप ले लो सब आपको समर्पण है इसलिए हम चाहते हैं कृष्ण जुख्मिनी का जोड़ा बनिया है कृष्ण जुख्मिनी का जोड़ा बन जाए है सियाराम जी जो कछ पुण्य प्रभाव हमारी तो शिव धनु की नई तो रहु राम गणेश गोसाई जो कछ पुण्य प्रभाव हमारी वही कह रही है राम जी किंचित सुचरित यहा ोकृत अनुग्रहणा अनुग्रहनातु गृहारा तू बैगर्भ्या पाणी मच्युता अचुता बैगर्भ्या पाणीम गृहणा महाराज ऐसा कह रहे हैं श्री राम जी और इधर कथा बढ़ा मैं आगे श्री रुक्मिणी जी देवी पूजन करने के लिए जा रही हैं पैदल जा रही हैं श्री राम जी और वहां जाके भगवानी का पूजन किया कि जय जय गिरी वर राज किशोरी जय महेशमुख चंद्र चकोरी जय गज खड़ा नन माता जगत जनन दान में दूधी गाता नमस्ते नमस्म बिके भीषण स्वसंता शिवाम भूया और इस प्रकार से पूजा करके और बाल आ गए थे चेहरे पर जरा वस्त्र भी आ गया था सी श्री श्री जी ने अंगुलियों से अपने बालों को और वस्त्र को हटाया और भगवान कृष्ण को का दर्शन किया महाराज जी उत्सार्यलकान पांगई प्राप्तान हिर क्षत नृपान दद से चितमसा देख रही है देखने के लिए जब देखी तो जैसे मैं मान लीजिए किसी एक को देखना चाहू इसमें से इसमें से किसी एक को देखना चाहू तुम तो एक को कर, तो, तो हमको समाज में बैठा हुआ है तो मुझको समाज देखना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा और समाज कब तक देखना पड़ेगा जब तक वो एक मिलने जाए है कि नहीं सी एचित चित रामचा भस सब कभी अगर ये रुक्नी का ये जो है ये प्रसंग और पुष्पादिका से वहां से मिलाइए महाराज जी तो कथावाचकों से मैं कह रहा हूँ जो रामायण भी पढ़े हो बढ़िया फर्स्ट क्लास दो दिन की कथा है दो दिन की कथा फर्स्ट क्लास कथा है महाराज जी सियाराम जी हाँ जी तो सी चित मही चाह मोह बस स... सबन फिर आगे मूल समीप मूल समीप देखे दो भाई मूल समीप देखे दो भाई तो लग लकी लग लल लोचन महाराज जी हम भी कथा कहेंगे समीप देखे दो भाई अलगे ललकी की रोचन नि दीपाई श्री जी उत्सव श्री जी ताम्राज कन्यां रतमा श्री राम जी प्राप्तन हिरिय क्षत नृपा ददृशी अच्युत साम्राज कन्यान अब रथ पर चढ़ने के लिए यही श्री रुक्मिणी जी तैयार हुई ध्यान दीजिए यही रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हुई भगवान नंदन रंदन श्याम सुंदर ब्रजेन्द्र नंदन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र तुरंत आकर के रथ के बगल में अपने रथ को खड़ा करके और हाथ पकड़ के खत से अपने रथ पर बिठा लिया वो रुक्मणी कृष्ण भगवानी जहा हर कृष्ण चोरी से किया होगा द्वश्यताम समीक्षताम सारे दुश्मन देख रहे तैयार तो भी है दुषताम समीक्षताम राम जी अब राजन्य चक्रम राजन्य चक्रम मैंने क्षत्रिय समूहम राजन्य चक्रम परिभू क्या शब्द है मताजी व्यास की लेखनी पर कमाल के राजन्य चक्रम परिभूय क्या शब्द जन राज्य चक्रम परिभूय कौन माधव ये माधव है और ये माँ है इसके धव है माधव मने माँ का स्वामी माधव मने माँ का स्वामी ये माँ रुक्मिणी है और ये इसके ये है इसलिए राजन्य चक्रम परिभूय कौन जो असली में माधव ले आए महाराज जी अब लेके चले महाराज जी आगे युद्ध बलराम जी कृष्ण चल मैं देख रहा हूं उन लोगों को चल चल मैं देख रहा हूं उन लोगों को हमारा जीत अब तो महाराज सब हार गए हार गए सब हार गयी हूँ सब हार गए हम तो एक की हाल बतावेंगे आपको ज्यादा हमारे पास समय नहीं है किसका हाल बता दे आप बताओ जो ब्याह करने के लिए आया है और बढ़िया क्या कहते हैं उसको जो बांधा जाता है मौ कहते हैं और क्या कहते हैं सेहरा कहते हैं अजो भी आप कहते हो जो पहन के ब्याह किया जाता है हा? अब पहना बढ़िया मोड पहने हुए है अशेहरा पहने हुए ठाट के साथ और पगड़ी बांधे हुए हैं और महाराज ब्याह करने का सारा कर्म उसका हो गया हल्दी वल्दी सब लगी हुई है और वो महाराज जी वो भी ठा हो भर हो और वो तो क्या हुआ और खाली उसी की बात बताऊंगा और किसी की बात नहीं बताऊंगा महाराज जी ही राम जी अब सब आवा शिशुपाल के पास जितनी हार गई थी ना सब जरा संधेरा सब हार करके और शिशुपाल के पास आवा करके शिशुपालम समेत उसके पास अच्छी तरह आ गए और उसकी हालत क्या है हृतदार रमिवात उसको तो मालूम पड़ता है उसकी स्त्री कोई हर ले गया हो हृतदार हाँ। रमिवात उधर हो रहा है वो तो भूक फुक कर खड़ो रहा है हमारा धार निम नष्टुषम उसकी तिट जो है उसकी कांति जो है वो नष्ट हो गई है नष्टुषम साहम उसका उत्साह भी सब नष्ट हो गया है और उसका मुंह सूख गया हो सुष्यदन मभ्रवीन मभ्रुवन तो क्या कर रहे हो ले गया ले गया ले गया कौन ले गया तो कृष्ण ले गया क्या ले गया, क्या ले, गया? क्या ले गया अरे ऐसा हो रहा है तू अरे ब्याह हुआ आई देख लिए सब दिखा हुआ मैंने अब सब समझा रहे हैं अब सब समझा रहे सम, सब सब समझा रहे मारे कि भो भो पुरुष शार दूर तो न दौर मनस्यम ईदम तेज अरे तू तो नरकेशरी है नहीं? ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए क्या तेरा ब्याह हुआ था क्या हम ब्याह के पहले तो एक लड़की बहुत से होते ले गया ले गया तो हमको हरा भी गया देखे पागल रो रहा क्या रोने रो रही तुम्हें ये रोने से क्या मतलब है अरे हमको देख हमको तो जरा संत समझा रहा है हमारे हम आपसे सच्ची बता हमको सब कभी कभी अच्छे लगते हैं, हमको कभी कभी सब अच्छे लगते हैं हमको सुपंखिया बड़ी अच्छी लगती कभी कभी आपसे सच्ची बता रहे सुपंखिया कब अच्छी लगती है बताऊं आपको जब सुपंखिया जाती है रावण के दरबार में और रावण ने पूछा क्यू कि समझिए अब नहीं समझे तो हम मुझसे नहीं कहेंगे <laughs> नासा कान पाता तो कहती क्या है सुनिएगा आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा जो नहीं जानते हो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऊपर घर चुकाइए कि अवध हम तो कहा करते हैं कभी कभी आज की वक्ताओं को ये जो भाषण जो लोग बड़े बड़े लोग करते हैं आकर के ना ये ये फलाना डॉक्टर फलाना नान हम उनको कभी कभी सुना देते हैं कि राम जी का नाम लेना राम जा रहा था राम खा रहा था अरे तेरे भाप कू करेगा अरे कम से कम श्री राम कहो भगवान राम कहो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण कहो है कभी राम जी का कृष्ण जी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए हम तो सूर्पण से शिक्षा लेते हैं सूर्यपणखा से पूछा किसने नाकान काटा तो कहती क्या है अवध्यन पति अरे भाई देखो देखो अवध्यन पति दशरथ की जाए अवधिन् पति दशरथ की जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए और समुझ परी मोहि उन्हें कह करनी कि रहित तो निशाचर करी हैं धैरणी नोभा धाम शोभा के राम यश नाम कही ना? सिया राम जी उनका नाम तो राम है उनका नाम राम है वो तो शोभा के घर है सियाराम ऐसा कहा उसने महाराज वाल्मीकि जी भी लिखते हैं जब खरदूसण ने पूछा किसने नाक काटा तो तरुण रूप संपन्नौ सुकुमारू महा चूपणा भी शब्द है तरुण रूप सम्पन्नऊ महा कुंडरी का रोज पाठ करते हैं लेकिन ये विद्वान बैठे भूल जाते हैं कथब ही भूल जाते हैं। और चीर और है कुंडरी का विशालक्षर और फल मूलाशिलौ दऊ दसर त्यास्ता हम घातराम लक्ष्मण ये महाराज हमको हमको जरासंग बहुत अच्छा लग रहा है कहता क्या हुआ अरे हमको तो सत्रह बार हराया है उन्होंने अब आपको अच्छा लगाने लगे आप सच बताइए आपको अच्छा लगा ये जरासंघ अच्छा लगा हमको सत्रह बार हराया है राम जी सौरे सप्तशा हम बी संयुगान पर हम तो सत्रह बार हारे हैं उनसे तुम तो एक ही बार हारे हो भाव अभी तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होने वाली है गौरा अ महाराज इस प्रकार से भगवान तो श्री श्री अब उसके बाद रुक्मी की बड़ी बुरी हालत हुई और उसकी उसका लोछा बांध दिया उसको और बलराम जी में बहुत फटकारा है साले की ऐसी दूर से करते हैं ऐसा नहीं करते अब भगवान द्वारका में आ गए द्वारिका में आकर के बढ़िया अब तो बढ़िया ब्याह हो महाराज जी द्वारकायाम अभूत राजन महामोद्याम अ द्वारका में तो खूब आनंद आ रहा है और रुक्मिण्या रुक्मिण्या रमयो पेतम दृष्ट कृष्णम श्री अखिम और भगवान श्री रुक्मिणी जी का और श्री कृष्ण भगवान का सुंदर ब्याह हुआ महाराज जी और ब्याह होने के बाद श्री रुक्मिणी जी से एक संस्थान पैदा हुई उसका नाम है प्रद्युम्न प्रद्युम जी महाराज का अवतरण हुआ धराधाम पर सियाराम जी ये प्रद्युम्न कौन है रामायण की एक चौपाई लगेगी नहीं जब तो ये नहीं पढ़ोगे जब जदु बंश जब जाए जब जदू बंश कृष्ण अवतारा हो ई हरण महामयी भारा तो कृष्ण प्रनय हो ई पति तो रात प्रद्युम जी का अवतारण हो गया और एक संबरासुर नाम का राक्षस था बड़ा मायावी था उसने सुन रखा था कि मेरी मृत्यु तो कृष्ण की लड़के प्रद्युम्ब से होगी वो तो सूचिका गृह से हर लाया और हर करके लाके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में एक बड़ी मछली ने उनको लील लिया और एक मल्लाह बहुत बड़ा था वो लाल आकर करके संबरासुर के यहाँ अर्पण किया संबरासुर ने कहा ले जाओ इसको रसोई रसोई में दे दो अब रसोई का जो अध्यक्ष था रसोई का जो बनाने वाला था तो रसोई की अध्यक्षा उस समय मायावती थी ये मायावती रती है महाराज रति ही मायावती के रूप में इसके रसोई में अध्यक्षा है इस समय महाराज अब वहां आई अब उसका पेट मछली जा फड़ आ गया और उसमें से संबरा सुन निकले अब तो मायावती ने देख लिया आ, देख करके चुप किसी से कहना मत अब उनको लेकर के और बढ़िया एक कोने में ले जाए अखूब बढ़िया उनकी सेवा करे सब समझ गई सब नारद जी ने मायावती को बता दिया करके है सब समझ गई और उनकी खूब सेवा करे और रसायन खिलावा खूब बढ़िया है आनंद पूर्वक धीरे धीरे देख करके अब थोड़े दिन में भगवान जवान हो गए एकदम जवान हो गए हो थोड़ी अवस्था में जवान हो गए तो रोज तो उनका पालन करें मातृभाव से एक दिन जब भगवान रूढ़ जौवन हो गए तो कहें तो एक दिन मायावती की निगाह बदल गई दूसरी तो कार्शनी ने कहा कार्शनी माने कृष्ण का लड़का कृष्ण से अपत्यम कार्शनी तो कार्शनी प्रद्युम्न जी का नाम है तो कार्शनी ने कहा प्रद्युम्न ने कहा कि माता रोज तो आप हमको पालन करती थी लालन करती थी आज आपकी दृष्टि में कुछ विकार दिखाई पड़ रहा है आप जैसे कामिनी हमको देख रही है मातृभाव अतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा क्या मैं कामिनी की तरफ देख नहीं रही हूँ आप मेरे स्वामी हैं जन्म जन्म के और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी मारो ये भी सिखाया सब वहाँ सिखा करके अब कब कर जाओ अब मारो संभरासुर को जही दुर्धर शम शत्रुमात शत्रुमात्मना जाइए हमारी बहुत लड़ाई हुई एक तीसरी तलवार से संबरासुर के गले को उन्होंने उच्छिन्न कर दिया महाराज जी और उच्छिन्न करके वहाँ से आए अब महाराज जी वहाँ से आए और आकर के कृष्ण जी के अंगने में उतर गए कृष्ण जी के अंगने आकाश मार्ग से आए हैं श्याम जी भारे आम्बर पुरम पुरी तो बिहाय और अब वहां विवेश पत्निया गगनाथ विद्युत बलाह कह महाराज जी आंगन में आठम कर गए हमसे लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं उसको हेलीकॉप्टर क्या हेलीकॉप्टर पहले था पहले हेलीकॉप्टर नहीं था हमके तुमको पता ही नहीं है तुमने पढ़ाई नहीं कभी हमारे शास्त्रों को देखो हेलीकॉप्टर है कि रेट अंगने में कौन उतरेगा हवाई जहाज उतरे क्या आसमान से आए क्या नहीं आए लिखा गया नहीं अंगने में हेलीकॉप्टर उतर गया महाराज जी और कृष्ण बलराम जी महाराज वहां से चले और जब बलराम जी से प्रद्युम्न जी महाराज जब चले तो प्रद्युम्न जी एकदम कृष्ण जी के तरह थे सर्वथा नव अम पितु एकदम भगवान कृष्ण का ही स्वरूप वही श्यामला वही नाक वही नक्श वही सब कुछ अब सिया जो है उनको कृष्ण मान करके छिपने लग गई महाराज जी हाँ हो श्री राम जी कृष्ण मियोही नीलु तत्र तत्र और जब बैगर्भी ने देखा रुक्णी ने देखा तो ने उनके स्तनों से दुग्ध क्षरण होने लग गया नेत्रों से स्नेह क्षरण होने लग गया कहीं मेरा लाल भी अगर जीवित होगा कहीं इतनी ही उम्र का होगा इतनी ही उम्र का मेरा लाल भी होगा इसी तरह होगा इसी उम्र का होगा प्रद्यम्ब को स्मरण करके तो रुक्मिणी भाव भी बनोगी अथ तत्रितापांगी असितापांगी का मतलब एक दिन मैंने बताया था, था। आपको आपको स्मरण हो न हो असितापांगी का मतलब कजरारी नयनों वाली याद है आप लेकिन मैं असितापांगी का एक दूसरा करता हूं असितापांगी असित माने काला काला माने कृष्ण असितापांगी माने जिनके नयनों में राम रमा करते हैं जिनके नयनों में श्रीकृष्ण निवास करते हैं वह है, है असितापांगी रामगी एक दिन बताए थे नाने नहीं बताते भूल गया तो रामजी तिता पंगी वैदर भी बलबू भाषि अस्मरत स्वसुतम नष्टम नष्टम स्वसुतम स्मरत अपने नष्ट जो जिनका नष्ट का मतलब जो है तो सही लेकिन उनका दर्शन नहीं हो रहा है, है? दर्शने धातु है है ना? नष्ट तो कस्मरक स्वतम नष्टम स्नेह सूत पयोधरा एक तुल्य व्यो रूपो यदि जीवति कुत्रचित अगर कहीं जीवित होगा तो इन्हीं के तुल्य वय रूप होगा रामजी अब सब अब तो सब आ गए वहां पर भगवान कृष्ण भी आ गए हो बलराम जी भी आ गए और राम जी वसुदेव जी भी आ गए देवकी भी आ, सब आ गए कौन है कौन है अब कोई बता ही नहीं रहा है अब कैसे मालूम पड़े हैं तो फिर अब गाड़ी रुक गई गाड़ी नहीं चलेगी भारतीय कथा नहीं चलेगी तब तक नहीं चलेगी जब तक बीणा बजाते हुए महाराज नहीं आ जाएंगे आ गए और रामजी जी नारद कथ यथ सर्वम संरणाजिकम सब कुछ सुना दिया हम अब तो महाराज उत्सव होने लग गया आज मेरा बेटा आ गया आज मेरा बेटा आ गया आज जो राज आ गए अब तो सारो तरफ उत्सव होने लग गया महाराज अब यहाँ तक उत्सव होने लग गया रामजी एक सत्राजित नाम का राजा था यही इसी वंश में अब वो सूर्य का परम भक्त था सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनको एक सामंतक मणि दी और मणि की क्या विशेषता थी और तो बड़ी विशेषताएं उसकी एक विशेषता सुन लो कि जहां वो रहती है वहां आधी व्याधि दूर, दूर, दूर ये क्या नाम अकाल पकाल ये सब कुछ नहीं होता है और आठ भार सोना वो रोज देती है महाराज जी दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ तिप्त प्रभु अब जब श्री सत्याजित जी महाराज सोना वो मणि लेकर के आए सिमं तक तो भगवान कृष्ण की इच्छा हुई भगवान कृष्ण का सत्यराजित हम लोगों के राजा तो उग्रसेन जी महाराज है अगर ये मणि उनको दे देते तो बड़ा अच्छा होता <laughs> मणि दे देते दे। नहीं देंगे हम नहीं देने बिल्कुल ना कर दिया महाराज जी अब वो, वो मणि जो है उसका भाई था सत्याजित का अब उसका वो वो लेकर के महाराज का नाम तो है वो पच्चा है बड़ा शौकीन था महाराज अब मणि को गले में धारण करके और खूब घूम गये खूब घूम चारों तरफ एक दिन महाराज गया वन में उसको सिंगरी ने मार डाला अब सिंगरी ने मार डाला अब सिंह के सिंह जो है मणि लेके चला उसके बाद जामुन जी महाराज के यहाँ जो नाती पोता बनाती थे अब वो सब देखे और सब चिल्लाने लग गए मणि लेंगे मणि लेंगे जामुन जी महाराज गए और शेर को मार करके मणि वहां से ले आए अब मणि पहुंच गई जामुन जी के पास अब इधर सुनिए अब इधर क्या सुनिए कि वो सतराजित ने शोर कर दिया दुनिया में कि कृष्ण ने मणि मांगा था हमने नहीं दिया उन्होंने हमारे भाई को मार करके और उस मणि को छीन लिया भगवान कृष्ण को कलंक लगाने लगा प्राय कृष्ण तो मण भी हो बनंगत भ्राता ममी तुत स्वा अब तो कानापुसी होने लग गई और ये पहले भी कानापुसी होती थी हो हाँ, और, और कालापूसी में और सारे सारे विश्व में बात फैल गई महाराज जी करने, करने जपन जला अब हाँ। तो भगवान ने जब सुना कि मुझे बड़ा कलंक लग गया तो भगवान अब प्रसेंन जैसे जैसे चला था उसी उसी रास्ते से गये तो पहले सिंह देखा वहाँ मरी नहीं पाया मरा हुआ था आगे बढ़े जामुन जी के महाराज के दरवाजे पर गए अब वहां पर जब गए तो महाराज जी अब तो वहां पर आ, आ, पता लगा कि यही मणि आई है तो क्या हुआ कब जाम, महाराज जामुन जी महाराज लड़के रोने लग गए लड़के मणि लिए हुए थे जामुन जी महाराज आए वहां से कौन आया हुआ है समझे अब जामुन जी तो महाबलवान महाराज त्रेता युग के पहले पैदा हुए जब त्रेता युग शुरू हुआ है बामन अवतार जब हुआ है तब ये जामुन जी ने अवसार धारण किया और कल का आरम्भ हो रहा है द्रपल का तो हो ही रहा है अब महाराज जी अब जामुन जी महाराज बुढ़े हो गए हैं संत कहा करते थे लिखा तो नहीं है कि उनकी आंखों के जो बरौनिया थी ना अरे ये जो ये ये बिल्कुल नीचे आ गई थी एकदम नीचे तो बुढ़ो की कुछ तो आई आती है थोड़ी बहुत अब इतनी बुद्धि से महाराज तो संत कहा इसमें तो लिखा नहीं है खो कल आप तो महाराज उनकी ये नीचे आ गई थी अब जामुन जी ने सुना तो युद्ध करना शुरू किया महाराज और कृष्ण जी से और जामोन जी से 27 दिन तक घनघोर युद्ध 27 दिन तक राम जी 27 दिन तक युद्ध हुआ अट्ठाईसवें दिन भगवान ने कहा कि जरा इनको बताना चाहिए युद्ध तो हमने इसलिए किया कि जामोन जी का मन कभी युद्ध से भरा नहीं युद्ध तो हमने इसलिए किया कि जामोन जी का मन कभी युद्ध से भरा नहीं जो भी आया इनके सामने एक लगाया रावण को आधी रात तक मूर्छित रहा कोई इनके सामने टिक नहीं पाया तो इनका युद्ध से पेट भर दे, तो भगवान ने युद्ध से मन भर दिया सत्ताईस दिन तक अहो अहोरा युद्ध तो अट्ठाईसवें दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक एक मुक्का धीरे से धीरे से लगाया है एक मुक्का लगाया अब तो जामुन जी को पसीना आ गया अभी तक पसीना नहीं आया अब एक मुक्का लगा तुम्हारा क्षीण सत्व स्विन्न गात्र अब बरउनिया ऐसे उठिया उठाया ऐसे उठा के मूरों पर रख लिया और रख करके अरे तुम तो वही हो कोई अंतर नहीं वही रूप वही रंग वही तिल वही रेखाएं वही सौंदर्य वही हसी राम कृष्ण दो एक है रूप रंग तिलरे अगर कुछ अंतर है तो इनके दृग गंभीर गंभी तो है इनके दृग गंभीर है और उनके चपल अभिषेक आप समझ गए इतना अंतर है कोई अंतर नहीं अरे आप तो वही हो हाँ, बढ़िया वर्णन किया है कि जिन्होंने के की पुल बांध करके महान कार्य किया है आप तो वही मेरे राम है मेरे स्वामी अब तो महाराज जी जामुन जी चरणों में गिर पड़े स्वामी मुझ आस्थाई रे आप तो महाराज सत्ताईस दिन तक मैं आपसे लड़ता रहा मैं तो खूब आपको पीटा हूँ स्वामी हैं? मुझे क्षमा करो मेरे गौरात्म को तो क्षमा करो भगवान कृष्ण ने उठा करके हृदय से लगा लिया की मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे लड़ू इसलिए यह युद्ध हुआ अब हम आए किस लिए है सब सुन लो सब सुना दिया अब सब सुना दिया तो जाम ने कहा कि रघु कृष्ण कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे हमारा कुछ संबंध हो जाए और शुरू से ही जब तुम राम थे ना तभी से हमारा बात्सल्य है तुम पर और उस बात्सल्य रस का परिपाक आज बहुत हो गया है कृष्ण आज मेरी इच्छा है आओ तुम हम संबंध में बढ़ जाए ये मनी लो श्रीराम जी ये मेरी पुत्री है जामोती अब बड़ी सुंदरी है जामोती बड़ी सुंदरी थी महाराज बहुत सुंदरी थी इनका लड़का था सांब महाराज वो तो बिल्कुल राधा के मुंह के अनुसार था हाँ कभी कभी भगवान कृष्ण को हो जब कभी कभी भगवान कृष्ण को कुछ करना पड़ता था तो सांब को राधा बना देते शाम्बको राजा अभी कथाए भागवत में नहीं है। कभी कभी ऐसे ये महाराज गौड़िया संप्रदाय के ग्र गौड़िया संप्रदाय में कृष्ण रस का बड़ा परिपाक हुआ है तो राम जी तो क्या मैं निवेदन कर रहा था गौड़िया संप्रदाय में भी है महाराज जी की जामोती कौन है और सत्य भामा कौन है ललित माधव नाटक नाम ललित माधव नाम का नाटक है उसमें रूप गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब कृष्ण जी बच्च चले गए तो बड़ी दुखी हुई राधा जी ललिता जी तो उनको स्वर्ग में भेज दिया तो राधा जी जो है वो तो महाराजी सत्य भा के रूप में अपने को मानने लग गई और जो वो श्री राम जी ललिता थी वो जामूर्ति के रूप में अपने को मानने लग गई लंबी कथा है पढ़ना ललित माधव नाटक मिलता है बाजार में तो राम जी तो इस प्रकार से श्री राम जी अब तो मणि दे दिया और मणि भी दे दिया और मोती बड़ी सुंदर थी एकदम अपनी सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया अब भगवान कृष्ण जाम मोती जी को लेकर के वहां अनंत ब्याह करता हूं अनंत देवियों का पाण ग्रहण करता हूं अगर तुम अपने बुद्धि को सती बनाकर के देवीचारिणी बुद्धि को सती बनाकर किया अगर मेरे साथ उसका गठबंधन कर लो मेरे पीले पर से कहीं उसको तुम तो तो अपने बुद्धि का गठबंधन कर दो जोड़ दो तो तुम भी मेरे रिश्तेदार बन जाओगे, तुम भी मेरी संबंधी बन जाओगे मुझे अपनी वृत्ति दे दो चित्त की वृत्ति दे दो मन की वृत्ति दे दो अपनी बुद्धि दे दो अपना सर्वस्व दे दो मेरे साथ ब्याह कर दो उसका मैं ब्याह करने का बड़ा शौकीन मैं बहुत शौकीन हूं ब्याह करने का मेरे साथ ब्याह कर दो अपने चित्त की वृत्ति का मैं उसको अपनी पठरानी बना लूंगा कर दो मैं उसको प्यार से रखूंगा तुम्हारे पास उस वृत्ति का प्यार नहीं है उसको प्यार तो मेरे पास मिलेगा राम जी ठाकुर कहते मैं तो भालू की बेटी से भी जाकर इस प्रकार से जब वहां से आए मणि सत्यभा को सतराजित को दिया सत्राजीत ने सोचा कि हमसे बड़ा अपराध हुआ सत्राजीत मणि को लेकर के और अपनी बेटी का विवाह कर जी का विवाह हो गया रुक्मिणी आई जामोती आई सत्यभाजी पधार गई और मणि लेकर के आए कह नही मणि कह सत्य सत्राजीत सत्यभा को मैंने स्वीकार कर लिया मणि को भी मैंने स्वीकार कर लिया लेकिन रहेगी तुम्हारे पास कहे क्यों कहे ये मणि हमारे यहां झगड़ा का कारण बन जाएगी कह क्यों कहीं रमणि आएगी तो हमारे यहां सत्य मामा जी कहेंगे मेरे बाप ने दिए जामोती कहेंगे मेरे बाप ने दिए